श्री रामकृष्ण भावधारा चार आर्य सत्य सहस्त्रों यज्ञ वेदियों में प्रज्वलित हो रही होमाग्नियों से परिपूर्ण भारत भूखंड यज्ञ वेदियों से उठ रहे धुएं से आच्छादित वायुमंडल ऋत्विजों पंडितों एवं ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा किए जा रहे वेद पाठ की ध्वनि से गुंजित नभ बलि दिए गए पशुओं के रक्त से आप्लावित धरती एक निरीह पशुओं के मूक आर्तनाश से भरा क्रांत वातावरण यह था आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व के भारत का दृश्य जब धर्म की ग्लानी एवं अधर्म के अभ्युत्थान को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ था भगवान बुद्ध के जीवन एवं संदेश ने एक आध्यात्मिक वैचारिक एवं सामाजिक क्रांति पैदा की थी जिसने समग्र भारत को नवजीवन प्रदान किया था ढाई वर्ष बाद पुनः उसी प्रकार की घटना आज दिखाई दे रही है भौतिकवाद एवं भोगवाद में लिप्त नास्तिक भावापन विश्व एक नवीन परिवर्तन का अनुभव कर रहा है जिसके अग्रदूत हैं श्री राम कृष्ण बुद्ध का संदेश चार आर्य सत्यों के नाम से विख्यात है संभवतः यह जिज्ञासा होती है कि श्री राम कृष्ण का क्रांतिकारी संदेश क्या है तथा बुद्ध के चार आर्य सत्यों की तरह क्या उसे भी सूत्र रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है श्री राम कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद का वार्तालाप इस जिज्ञासा का समाधान श्री रामकृष्ण द्वारा स्वामी विवेकानंद के दक्षिणेश्वर में उनकी पहली मुलाकात के समय पूछे गए प्रश्न के उत्तर में नहीं था। स्वामी विवेकानंद उस समय नरेंद्र दत्त ने श्री रामकृष्ण से पूछा था महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है श्री रामकृष्ण का उत्तर था हाँ मैंने ईश्वर को देखा है जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ उसी तरह मैंने ईश्वर को देखा है यही नहीं इससे भी स्पष्ट इस रूप से लेकिन ईश्वर को कौन देखना चाहता है लोग स्त्री बाल बच्चों और धन दौलत के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है भगवान के लिए इसी तरह व्याकुल होने पर वे अवश्य दर्शन देते हैं स्वामी विवेकानंद के छोटे से प्रश्न का सीधा उत्तर तो हाँ मैंने ईश्वर को देखा है होता इसके बदले इस विस्तृत उत्तर का एक महत्वपूर्ण कारण है वस्तुतः इस प्रश्न को पूछते समय स्वामी विवेकानंद मानव संचयवादी यथार्थवादी इंद्रिय गम्य ज्ञान को सर्वस्व मानने वाली आधुनिक भावधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस प्रश्न में अनेक उप अंतर्निहित हैं ईश्वर विषय यह प्रश्न जिसे वे अनेक साधु महात्माओं एवं साधकों से पूछ चुके थे उनके सत्यानुसंधान के प्रयासों का फल था वे जानना चाहते थे सत्य क्या है क्या ईश्वर नामक कोई सत्ता सचमुच है यदि है तो इसका प्रमाण क्या है क्या उस सत्ता को देखा या प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है क्या यही जीवन का लक्ष्य है हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते उसे जानने का उपाय क्या है इत्यादि श्री रामकृष्ण ने प्रमुख प्रश्न में छिपी इन सभी जिज्ञासाओं को भाप कर एक परिपूर्ण उत्तर दिया प्रदान किया जिसमें श्री रामकृष्ण का समग्र संदेश सूत्र रूप में निहित है विश्लेषण करने पर इसे हम निम्नोक्त चार सूत्रों में व्यक्त कर सकते हैं ईश्वर हैं पहला दूसरा ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है तीसरा ईश्वर को देखा जा सकता है चौथा ईश्वर दर्शन का उपाय है आइए बुद्ध एवं श्री कृष्ण मानव जाति के इन दो महान अवतारों के संदेश के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा उनके महत्व को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें प्रथम सत्य भगवान बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य है दुख है जन्म जीवन जरा व्याधि इष्ट वियोग अनिष्ट योग आदि सभी दुख में है इस सर्वविदित सार्वभौमिक अनुभव में सत्य को बुद्ध ने अपने संदेश का आधार बनाया था इसका तात्कालिक कारण यह था कि उस समय के लोग परलोकवादी हो गए थे यह काल के वर्तमान के दुख कष्टों को दूर करने का प्रयत्न किए बिना लोग परलोक में सुख प्राप्ति के लिए यज्ञादि में व्यस्त रहते थे उनके चारों ओर फैले दुख दारिद्र की ओर उनकी दृष्टि नहीं थी यही नहीं वे परलोक में सुख प्राप्ति के लिए असंख्य निरीह पशुओं की बलि देने में भी हिचकते नहीं थे श्री रामकृष्ण ने जिस सत्य को अपने संदेश का आधार बनाया वह सामान्य मानव के लिए लगभग पूर्णतः अविदित ईश्वर की सत्ता का सत्य था इसका भी एक तात्कालिक कारण है आधुनिक युग में लोग अत्यधिक यथार्थवादी तथा अतन्द्रिय सत्यों के प्रति संशयवादी हो गए हैं यह काल के भौतिक सुख की आधुनिक मानव के सर्वस्व हैं उसका गुरु विज्ञान उसे प्रत्यक्ष गोचर वस्तु के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को स्वीकार न करने की शिक्षा देता है बुद्ध ईश्वर एवं आत्मा संबंधी सभी प्रश्नों को प्रति रहे वे उस समय हो रहे आत्मा परमात्मा संबंधी व्यर्थ के वाद विवादों को बढ़ाना नहीं चाहते थे इससे भिन्न श्री रामकृष्ण ने ईश्वर संबंधी सभी मान्यताओं एवं मतवादों को स्वीकार किया ईश्वर साकार है व निराकार भी है तथा इन दोनों से परे भी है जिस प्रकार सागर का जल ठंड के कारण कुछ स्थानों पर जमकर बर्फ का आकार धारण कर लेता है उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म भक्ति की शीतलता से भक्तों के लिए राम कृष्ण बुद्ध ईसा आदि नाना रूप ग्रहण करता है वह रंग बदलने वाले एक गिरगिट के समान है जिसके किसी भी रंग को असत्य नहीं कहा जा सकता श्री रामकृष्ण ने ब्रह्म और शक्ति अर्थात काली दोनों को एक ही सत्य के दो पहलुओं के रूप में स्वीकार किया जो ब्रह्म है वही काली है जैसे कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप और रेंगता हुआ सांप। जब वह निर्गुण निराकार निष्क्रिय है तब वह ब्रह्म कहलाता है और जब श्रेष्ठ स्थिति एवं प्रलय करता है तब उसे काली कहते हैं श्री रामकृष्ण ने वेदांत के तीन मत द्वैतवाद विशिष्टा द्वैत एवं अद्वैतवाद को आत्मा के विकास के सोपानों के रूप में स्वीकार किया दुख के शाश्वत सत्य के प्रति श्री रामकृष्ण का क्या दृष्टिकोण था श्री रामकृष्ण ने स्वीकार किया था कि संसार दुखमय है संसार के दुख को दूर करने के लिए वे प्राण प्रति सचेष्ट भी थे लेकिन वे उसकी अत्यधिक चर्चा नहीं करते थे जब किसी ने एक भजन गाया जिसका आशय यह था कि संसार धोखे की टट्टी है तो श्री कृष्ण ने मानव प्रत्युत्तर देते हुए दूसरा भजन गाया जिसमें संसार को आनंद की कुटिया कहा गया है भगवान को स्मरण करने वाले के लिए अपने मन को प्रभु के पाद पद्मों में निविष्ट कर संसार के कर्म करने वाले के लिए संसार आनंद की कुटिया है बुद्ध ने हे या त्याज्य दुख को महत्व दिया जबकि श्री रामकृष्ण ने उपाधेय या प्राप्तव्य ईश्वर को महत्व दिया द्वितीय सत्य किसी सत्य का प्रतिपादन मात्र ही पर्याप्त नहीं है उसका जीवन में स्थान एवं महत्व प्रदर्शित करना भी आवश्यक है भगवान बुद्ध का द्वितीय आर्य सत्य है दुख का कारण है उन्होंने आवश्यक समझा कि दुख दूर करने के उपायों का निदर्शन करने के पूर्व उसके आदि कारण तृष्णा या तन्हा के संबंध में बताया जाए जिससे लोग उसे दूर करने में प्रवृत्त हो सके इसी तरह श्री रामकृष्ण ने भी ईश्वर की सत्यता बताने के बाद इसे ही जीवन के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जिससे लोगों में उसे प्राप्त करने की प्रेरणा जगी श्री रामकृष्ण वचनामृत इस एक उद्देश्य से परिपूर्ण है चाहे जीवन का लक्ष्य क्या है या प्रश्न करने वाले मास्टर महाशय को या आहार निद्रा एवं मैथुन को जीवन का उद्देश्य समझने वाले बंकिम चंद्र हो या अस्पताल डिस्पेंसरी पाठशाला आदि बनवा कर धन के सदुपयोग की इच्छा रखने वाले संभव मलिक हो अथवा करुणा से द्रवीभूत उदार हृदय ईश्वरचंद विद्यासागर ही क्यों न हो श्री रामकृष्ण ने सभी के मन में यह बात बैठाने का प्रयत्न किया कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर दर्शन है इसका एक कालोचित कारण है वर्तमान संशयवादी युग में जब विभिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी मतवाद प्रचलित है मानव के लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना ही समस्या हो गया है आधुनिक भोगवादी इंद्रिय सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य बताते हैं तो दूसरे विज्ञान प्रेमी भौतिक विज्ञान के अनुसंधान एवं उसकी अभूतपूर्व प्रगति के प्रयास को सर्वश्रेष्ठ कार्य समझते हैं कुछ लोग जगत हित को जीवन का लक्ष्य मानते हैं और अन्य राष्ट्रवादी लोग देश के उत्थान के लिए जीवनोत्सर्ग करना चाहते हैं अतः श्री रामकृष्ण के लिए यह आवश्यक था कि विभिन्न मतवादों के संघर्ष में जीवन के चरण चरम लक्ष्य का स्पष्ट प्रतिपादन करें तृतीय सत्य लेकिन क्या ईश्वर को देखा जा सकता है ईश्वर दर्शन चरम लक्ष्य होते हुए भी क्या वह अप्राप्य नहीं है कुछ दार्शनिक अतीन्द्रिय सत्य को स्वीकार करते हुए भी उसे असाध्य अथवा अज्ञे मानते हैं दूसरे आस्तिक ईश्वर में विश्वास को ही पर्याप्त समझते हैं अन्य लोगों की मान्यता है कि ईश्वर दर्शन संभव होते हुए भी बिरले किन्हीं भाग्यवानों के लिए ही है सबके लिए नहीं लेकिन श्री रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर के बारे में सुनना और सुनकर विश्वास करना अज्ञान ही है ईश्वर को देखा ही नहीं जा सकता है उनके साथ मेल मिलाप स्पर्शन वार्तालाप आदि भी किया जा सकता है इस बात को समझाने के लिए वे दूध पीने का उदाहरण देते थे किसी ने दूध के बारे में केवल सुना है किसी ने दूध को देखा भर है लेकिन वही श्रेष्ठतम है जिसने दूध को पीकर अपने शरीर को पुष्ट किया है ईश्वर को देखने वाला श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञानी है लेकिन उनके साथ निरंतर वास करने वाला एवं वार्तालाप करने वाला विज्ञानी कहलाता है नेत नेति अर्थात यह जगत ईश्वर नहीं है कहते हुए चौबीस तत्वों को मिथ्या सिद्ध करके ब्रह्म को जानना ज्ञान कहलाता है लेकिन उस ब्रह्म को सर्वत्र सर्वभूतों में व्याप्त देखना विज्ञान कहलाता है विज्ञान का यह सिद्धांत श्री रामकृष्ण की एक विशिष्ट देन है दुख को दूर किया जा सकता है यह भगवान बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य है इस समस्या को उन्होंने निर्वाण की संज्ञा दी है